श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग रानी द्वारा देव मंदिर का निर्माण इस प्रकार से जगदम्बा के प्रति दीर्घ काल से रानी के हृदय में जो भक्ति विराजमान थी वह उस समय साकार रूप धारण करने के लिए उन्मुख हो थी। भागीरथी के तट पर विस्तृत जमीन खरीदकर उन्होंने बहुत धन व्यय करके नवरत्न परिशोभित विशाल मंदिर देव उपवन तथा उसी से लगे हुए उद्यान का निर्माण प्रारंभ कर दिया काली मंदिर की जमीन कुल 60 बीघा है देवोत्तर दान पत्र में लिखा है 6 दिसंबर अठारह ईस्वी में उक्त जमीन कलकत्ता के सुप्रीम कोर्ट के एटर्नी हेस्टी नामक एक अंग्रेज से खरीदी गई है मंदिर आदि के निर्माण में लगभग 10 वर्ष लगे थे तब से लगातार सन 1855 तक देव मंदिर के निर्माण कार्य को संपूर्ण रूप से समाप्त न होते देखकर रानी अपने मन में यह सोचने लगी कि जीवन अनिश्चित है मंदिर के निर्माण में दीर्घ समय व्यतीत कर देने पर श्री जगदम्बा की प्रतिष्ठा के संपल्प सं, संकल्प को संभवता वे अपने जीवन में पूर्ण न कर सकेगी ऐसा विचार कर 31 मई 1855 बंगला सन बारह के ज्येष्ठ मास की १८ तारीख को श्री जगन्नाथ देव की स्नान यात्रा के दिन उन्होंने श्री जगदम्बा के प्रतिष्ठा कार्य को संपन्न किया पाठकों की जानकारी के लिए उससे पूर्व के कुछ वृत्तांतों का उल्लेख कर देना यहाँ पर आवश्यक होगा देव आदेश प्राप्त होने या हृदय के स्वाभाविक भावावेश के कारण रानी के मन में श्री जगदम्बा को अन्न भोग देने की प्रबल इच्छा उत्पन्न हुई थी क्योंकि भक्तवृंद अपने इष्ट देव की सदा आत्मवत सेवा करना चाहते हैं रानी ने सोचा इच्छानुरूप मंदिर आदि का निर्माण हो चुका है सेवा की व्यवस्था के निमित्त यथेष्ट संपत्ति भी दी जा चुकी है किंतु इतने पर भी यदि श्री जगदम्बा को अपनी अभिलाषा के अनुसार प्रतिदिन अन्न का भोग देने से वह वंचित रहती है तो ये सब कुछ व्यर्थ है लोग यह कह सकते हैं कि रानी रासमणि बहुत बड़ी कीर्ति छोड़ गई है किंतु लोगों के कहने से क्या बनता बिगड़ता है वे मन ही मन देवी से प्रार्थना करने लगी हे जगदंबे, केवल निरर्थक यश तथा ख्याति प्रदान कर मेरे चित्त को उधर आकृष्ट न करो आप यहाँ सदा विराजो तथा कृपा पूर्वक इस दासी की हार्दिक अभिलाषा को पूर्ण करो रानी ने देखा कि देवी का अन्न भोग लगाने में उनकी जाति तथा सामाजिक प्रथा ही मुख्य रूप से बाधक है अन्यथा अन्न भोग लगाने से जगन माता उसे ग्रहण न करेंगी इस बात को उनका हृदय बिल्कुल नहीं मानता था अन्न भोग लगाने की आकांक्षा से उनका हृदय उत्फुल्लित होने के सिवाय कभी संकुचित नहीं होता था फिर इस प्रकार की विपरीत प्रथा चालू रहने का कारण ही क्या है शास्त्रकार क्या प्राणहीन थे अथवा स्वार्थ भावना से प्रेरित होकर ईश्वर के समीप भी उन्होंने उच्च वर्णों के लिए उच्च अधिकार प्रदान किया है हृदय को पवित्र आकांक्षा का अनुसरण कर प्रचलित प्रथा के विरुद्ध कार्य करने पर भी भक्त ब्राह्मण तथा सज्जन वृंद देवालय में आकर प्रसाद ग्रहण नहीं करेंगे ऐसी स्थिति में दूसरा उपाय ही क्या है अन्न भोग लगाने के निमित्त वे विभिन्न स्थान के शास्त्रवेत्ता पंडितों से उनके अभिप्राय मंगवाने लगे, किंतु उनमें से किसी ने भी उनको उपरोक्त विषय में प्रोत्साहित नहीं किया इस प्रकार मंदिर तथा नवनिर्माण के संपूर्ण होने पर भी रानी को पूर्व संकल्प के पूर्ण होने का कोई उपाय दिखाई नहीं दिया पंडित वर्ग के बारंबार प्रत्याख्यान के फलस्वरूप जब उनकी आशा लगभग निर्मूल हो चुकी थी उस समय झामापुक संस्कृत विद्यालय से एक दिन यह व्यवस्था पत्र प्राप्त हुआ प्रतिष्ठा के पूर्व रानी यदि किसी ब्राह्मण के लिए उस संपत्ति का दान कर दे और वह ब्राह्मण उस मंदिर में देवी मूर्ति की प्रतिष्ठा कर अन्न भोग लगाने की व्यवस्था करे तो शास्त्र मर्यादा की कोई हानि नहीं होगी तथा ब्राह्मणादि उच्च वर्ण के लोग उस देवालय में प्रसाद लेने पर किसी प्रकार से दोषी नहीं होंगे इस व्यवस्था पत्र को पाकर रानी की आशा पुनः मुकुलित हो उठी उन्होंने अपने गुरुदेव के नाम देवालय की प्रतिष्ठा करने का एवं स्वयं उनकी अनुमति से देवसेवा के व्यवस्थापक पद को स्वीकार करने का निश्चय किया श्री रामकुमार भट्टाचार्य महोदय की व्यवस्था के प्रतिष्ठा कार्य को संपादन करने के लिए रानी का दृढ़ संकल्प सुनकर आचार्य पंडित वर्ग टीका टिप्पणी करने लगे कि यह कार्य सामाजिक प्रथा के विरुद्ध है इस प्रकार से प्रतिष्ठा करने पर भी ब्राह्मण लोग वहां प्रसाद आदि नहीं लेंगे इत्यादि इत्यादि किंतु इस प्रकार का आचरण शास्त्र विरुद्ध है यह कहने का किसी को साहस नहीं हुआ